गृह निगरण धातु चले या निगरने का भोजन करने ग्रास गिलते ही गिरती में ई कहा से आया कैसे क्या सो ही धातु रह कहा से आयान पर गिरती हो गया अच्छी विभाषा गिरतेफ से लो बाजाद प्रत्यय गिरती क्या विहति हाँ रा सप्तमें तो गिरते ष्टी गिराति का गिरते तो गिते सर्ग कहाँ गया रू से लेप हो गया गिरते है रेप से लो वाह लिकल्प से होगा आजादी प्रत्यय हो तो स प्रत्यय आजादी है हैं? असली ले ल हो गया तो गिरत गिरत दो बनेगा पूरा लकार में उत्तम पुरुष में क्या बनेगा पक्ष में पक्ष में मध्यम पुरुष में लीट में जगार बनेगा वृद्धि हुई अतुस में क्या बनेगा जगार तू गुण होगा किस सूत्र से रामी का अंत बोलो रा पक्ष में बोलो जगार इसमें तो लची विभाषा सूत्र कहाँ लगे या सब में लगेगा अल्लादी पते थे लगेगा हाँ जहाँ थ है तो वहाँ बीट हो जाएगा सुबह जादी हो जाएगा उत्तम पुरुष में क्या बनेगा पक्ष में लूट लकान में धातु सेट है क्या उधरी ईट हो जाएगा ईट को विकल्प से दीर्घ करने के सूत्र क्या है लत्तो किस पक्ष में होगा दीर्घ पक्ष में ह्रस्व पक्ष में कितने लोग बनेगा चार पुस्तक में लेके दिया है गरिता गरिता गलिता गलिता उत्तम पुस्तक में क्या बनेगा एक पन्न में गरिताश्मी गरीता और गलिताश्मी हाँ, लीट लकार में मध्यम पुरुष एक क्या बनेगा हाँ? चार बनेगा रक्ष में क्या क्या बनेगा और लह पक्ष में दोनों दीर्घ है ना एक पहले दीर्घ है पहले रस पहले दीर्घ अच्छी भाषा लगे उनका लोट लोट लकार में क्या बनेगा गिरत तो गिरता और गिर गिलत तो गिलत आत पक्ष में उत्तम पक्ष में क्या बनेगा गिरानी में उन्नत तो हो जाएगा किस तो से हाँ लौंग लकार में रह पक्ष में क्या बनेगा अगिरत बोलो नहीं नहीं में तो मध्यम पुरुष से बोलना चाहिए था ना उत्तम पुरुष बोल लो लक्ष में मध्यम पुरुष पक्ष में लक्ष में में क्या बनेगा बोलो और दूसरा क्या बनेगा गिले थे पहले तो गिलेत तो था दूसरा भी गिलेत पहले क्या बोला था हाँ अभी क्या बनेगा गिरेत गिरेता गिरे। आशली में क्या लग बनेगा तो लगेगा और दीर्घ करने के सूत्र क्या है तो क्या बनेगा गी लिया तो गिरत और लक्ष हो जाएगा नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा आजादी पत्न नहीं तो क्या बनेगा गिरत क्ष में नहीं बनेगा एक हो गया लुंग लकार में लुंग लकार में शिच होने पर को सिट की सूत्र से हुआ आधे तो सीट बोला दे और गिरी को वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र है शिच वृद्धि परेशेध करने के लिए क्या सूत्र है नेट उसको निषेध नहीं करता है टिक किसका निशेद करता है हाँ तो वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा अगारीत आगे बोलो सुर सुर से बोलो ल पक्ष में अकादमी गुण हो गयो हो गयो वृद्धि हो गी गुना कार्बन गयो अगर इश्यत और ईटीपी कल्प से दीर्घ होगा किस तरह से अच्छा इस मुख्य में तो लुंग लकार में एक विकल्प से दीर्घ होगा ना केने होगा सेची च परस्य प्रदेश मानु में सेची च और लिंग लकार में वृत लग जाएगा विकल्प से दीर्घ हो जाएगा अगर अगरी सत अगरी सेत ल होगा अच्छी विभाषा लगेगा क्या बनेगा अगल सत अगलियत ये हो गया प्रश्न गिमसायाम गिम्सा है जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रश्न स संगीते है कि से है तो सम्रसन हो जाए किस सूत्र से याद है क्या ठीक हुआ अब किसके और किसको याद हैीती चौन सी खा होगा उसके पहले क्या सूत्र बच्ची से नाम के दिन यजादी किसको मन में यजादी कौन है ए ये हाँ कोई है ना नहीं नहीं कभी यजीर बा वे वेतिशादी मै नजीर बापी किस लोग मिल गया पढ़ो हाँ याद रहना चाहिए को सुना ना। अच्छा, संप्रशान क्या सुनाना अच्छा सम्प्रसारण होने पर प्र में रोजगा री और प्र में के आगे अ है फिर सो लग जाएगा सम्प्रसान आच्चपूर्ण अच्छा, रूप पृछति बन जाएगा क्या बनेगा तो उत्तम पर क्या नहीं होनेगा लीट लकार में प्रद धातु न लाने पर पहले समारण हो जाएगा दीता हो जाएगा जितो होने के बाद अभ्यास में क्या तो लगे लीट अभ्यास से सम्रसारण समण से फिर नहीं वो तो हो जाएगा हराइ क्या रहेगा अभ्यास में प प्रण प छ अतु साने पर पहले हो जाएगा आ ना की त्या बच्ची रुपये ज्यादा न कित समण हो जाएगा कित नहीं है कित तो क्यों तो तो नहीं संयोग है तो द्वित्य होने के बाद ही अभ्यास होगा लिट्टी अभ्यास पप्र छु क्या मानेगा आप आगे धातु आने अनिटे छांत सुच सेट कैसे हैं कांतेशु याद है जो एक है उसकी याद क्या कांतेशु कांतेसुट रहेगा हाँ धा तो आने सेठ थल में इट होगा करा दिन उसे उसका निषेध करने के लिए सूत्र है उपदेश फिर विकल्प हो जाएगा रित भारद्वास ईट होगा तो क्या रूप बने पप्र छ ईट नहीं होगा तो स कहाँ से ब्राश्चा, ब्राश्चा, चा, साम, चा। हो आ जाएगा भ्रश भ्रश मिर्जय राज छा में सुत हो जाएगा क्या बनेगा पप्रष्ठ अतु अतुष में पप्र छ से बोलो पप्र उत्तम से क्वेश्चन कितना रूप है विकल्प से नहीं होगा अतो बताया क्यों उपदान में होता नहीं लूट लक आमी क्या बनेगा धातु है प्राईट नहीं है तो छव को सौ करने के लिए सूत्र क्या है स्टूत्र हो जाएगा प्रस्ता बनेगा बोलो प्रस्था, उत्तम से ईट होगा नहीं तो से, सा, से, से, से प्रक्ष हो गये कह आदेश प्रत्यय क्या बनेगा प्रच्छति प्रक्षती में प्री प्रिया पर प्रिय ग्रही ज्यादा से प्रसाण हो गया प्रच्छति तो धातु क्या है प्रच्छा प्रोलो क्या बनेगा पृछ दिछ्चा दिछ्चा हा लंग लकार में सं हो जाएगा अपरिच तो बन जाएगा मध्यम पुरुष बोलो बेदने में उत्तम आश्रय में यात्री हो जाएगा क्या रू बनेगा इच्छा, बोलो इच्छा, इच्छा, इच्छास्ता, इच्छा। असल नहीं हो गया लूंग लकार होगा धातु आनेटे अप्रच सी ची होगा चिल्ली को ईटा ईट अख्तिस ईट होगा ईटा ईट इट लगेगा वृद्धि करने के लिए सूत्र क्या है बाधा प्रजा हल से आचर उसको निषेध करने के लिए नेट सूत्र यहाँ लगेगा तो वृद्धि हो जाएगी अगर अपरा है वृक्ष वृक्ष से सड़कों सा, से क आदेश प्रत्यु क्या बनेगा अपराक्षित और ताम आने पर सूच कर लो होगा क्या किस तरह तो से तो वृक्ष व्रश से सूत्व क्या बनेगा अपरा क्या बनेगा बोलो सुर से अपरा किस रूप में विसर गए क्या क्या रूप है अपरा छी कहन से विसर्ग हो गया लंबा कर्ण से क्या बोलो नहीं छी ऐसे कारण से कैसे होगा विसर्ग और दीर्घ में भेद है ना अपराक्षी विसर्ग हो गया कैसे विसर्ग बोलो अपराक्षी अंत में बोलो बोलो काली करते अप्राक्षी।, अप्राक्षी हरी शब्द का प्रथम आया कह क्या बनता है हरि हरी अरे हरी रि को दीर्घ करना नहीं वहां तो अप्राक्षी में दीर्घ है हरि में ये ह्रस्व है विसर्ग उचारण करने के ई को दीर्घ कर दिया तो दो गलती विसर्ग भी छूट गया ई को भी दीर्घ कर दिया क्या बनेगा हरी हरी हरी हर य अपरा हाँ लिंगल बनेगा अप्रक्षत कौ कहां से आएगा सड़ुकसी सहाँ से आएगा अच्छा अच्छा आदर्श प्रत्यु लगेगा ईट कितने स्थान हुआ नहीं बा क्या रूप बनेगा उत्तम से मैं नहीं? नहीं। नहीं। नहीं। बस का सकार गया नित्यं गीता तो। आगे क्या धाते तो हैं मृंग प्राण त्यागे गकार थे किस तरह से गीतों से क्या होगा अनंता तो आत्मनिर्प मृतुंग लिंगोश्च लुंग लिंगो शीतच प्रकृति भूतान मिलिंग तंग नान्यत्रुंग लिंगो और शीत से प्रकृति धातु से मिरिंग से तंग होगा गीता अनुदात गीता आत्म पद प्राप्त था ये सूत्र पर नियम कर दिया तो अन्यत्र नहीं होगा सिद्ध सत्य आरंभ हो नियमार्थ अनुदात की तो आत्मनिपद सिद्धता तो ये सूत्रप्रिय अनुदात करने के लिए ए आत्मनिपद करने के लिए तंग करने के लिए तो लोंग लिंग और शीत पर होते ही आत्मनिपद होगा सीत कहाँ मिलेगा लौट लोट लिथिलिंग कितने लगा रहा और लोंग लिंग कितने हो जाएगा लिंग कौन से कौन सा विदिली में आत्मनिपद होगा हाँ तो मृत पिप त हो होगा किस तरह से होने शा, के बाद संगीत है मृत गुण होगा हैं तो क्या सो तो लगे यार रिंग सय क्लिंग शु शमें आया रिंग रिंगा हो जाएगा तो लिख दिया इस पुस्तक में रिंग किस तरह तो रिंग हुआ मृते बन जाएगा मृत्य बोलो रुको अच्छा हाँ रिंग बनने के बाद फिर क्या होगा हाँ यंग हो जाएगा किस तरह से हाँ मेरी पहले रिंग हो गया फिर उसके बाद यंग हाँ बोलो लीट लकार में बनेगा हुँ? बनेगा लीट में लीट लकार में क्या बनेगा परेश में पद बनेगा पता नहीं होगा तो क्या बनेगा ममा बोलो मामा ऋतु में गुना होगा किससे गुना नहीं होगा मम ऋतु ममा ममर तु मम मी है ना मरी अगर तुश ममर बनेगा बोलो ममारा ममारा हाँ यहाँ ममरथ इट होगा नहीं होगा ममरथ आगे ममरथ मार्म लूट लकार में पर्शन पदे आत्मनिपद क्या बनेगा धातु सेठ अनिट है अनिट है क्या बनेगा मरता मध्यम में पर्शिमे लीट लकार में ईट करने के सूत्र क्या है विधानों से क्या बनेगा लोट लो बोलो बिथिली में बढ़िया परिश्रम पर क्या बनेगा मेरी मिरी बोलो असली में रूप चलेगा आतने पद या परसों में दो आत पद मरी श्यूट शूट त्री सी टी श्यूट किते नहीं नहीं, लिंग से चातन परस लगता है ये तो एक सही पा तो पर करेगा कोई सूत्र दूसरा है हाँ उच्च ऊ कहाँ है हाँ री का पंच री वन से पर झलादि लिंग सिज कित होता है जैसे लिंग सिचा वातावरण से उसका पर सूत्र की उच्च कित होगा स्यूट कि गुणा नहीं होगा इट के सूत्र से होगा क्यारो बनेगा आदेश प्रत्येक हो जाएगा बोलो ध्व में अंग क्या है मेरे इन अंग है तो विवाह सेटर लग जाएगा तो ढक धो को कैसे तो लग गया लगेगा क्यारू बनेगा मेरे से ढंग लिंग लकार में ये कहा, कहा? ना लुंग लकार लुंग लकार लूंग, लका। लूंग लका आत्वन पद है परस में तो बनेगा मेरे अतः लुंग आत्मनिपद है आत्मनिपद सिच से सिच को कित करने के लिए कोई सूत्र है उच्च कित से गुण नहीं होगा अमृत सिच त तो क्या बनेगा अमृत सिच का लोप हो जाएगा हो? रस्वाद अंगाद क्या सोतरोप जल जल पर हो तो लोप हो जाएगा तल तो अमृत बनेगा क्या बनेगा त आत्मनपुर सिंचोलोप होगा जल पर भी नहीं तो क्या बनेगा अमरीशाथम आगे अम्री शाता। अम्री शाता। आगे सौ जाएगा क्या बनेगा सौ कौन बोलता है अमृता आगे अमृषाथाम अमरीश कौन बोलता है अमरीत ढम होगा आगे फिर बोल दो एक बार अमृत रिंग लकार में आतनबद होगा हैं? परसम होगा इट इट होगा रिद्धानो हो से, गुना होगा किते हैं गुना होगा क्या बनेगा अमरिष्यत हो जाएगा ये हो गया मृंग प्राण त्यागे आगे है प्रिंग में प्रिंग व्यायाम प्रायण अयम व्यांग पूर्व व्यंग व्यापूर्वक तो प्रिंग गीत होने से आत्मनिपद किस सूत्र से होगा प्री अगर ए स अगर त स होने पूरे प्री में री हो जाएगा रिंग सी छिंग रिंग होने के बाद री होने के बाद क्या, क्या बनेगा क्या सूत्र यंग हो जाएगा री के स्थान में री हो गया री होने पर उड़न अपर क्यों नहीं लगता है उड़न अपर लगना चाहिए ना री के स्थान हुआ ना हुँ? क्या रित तो कहा लगा हाँ री के स्थान में ऑन होता तो रपर होगा ये री आदेश क्या है री री समुदाय अण है क्या री में ई है किंतु तो री समुदाय जो आदेश है अण है री के स्थान में ऑन आदेश होगा तो रपर होगा इसलिए रपर नहीं ये अंक स्वते होगा क्या रू बनेगा पहले ब्याह छोड़कर क्या बनेगा प्रिय अभी रू ब्याह लगा कर रख बोलना रू रुब बोलो व्याप्रिय प्रीत लीट में क्या मानेगा पार। पे तो बोलो आतरेपरी रे पपरे ढ्वेपे आगे व्यापक पृ में तो इट होगा ध्व इट हो जाएगा कराधिनियम से इट हो जाएगा तो विकल्प हो जाएगा प्री धातु है ना में आता है नहीं आता है, नहीं आते तो कराधिनियम से ईट होगा इट होने पर से में भी इट हो जाएगा तो ठीक है ध्वन भी इट हो जाएगा इट होने पर प्री ईट हुए यानो पर करो ईण दो बन देखो देखो ब्याप्री ब्याप्री ढे दो बना चाहिए हाँ तो क्या सेटा सत्या रूप बोलो बेको ब्यापे है, सा साबु लकार क्या बनेगा पर्ता मध्यम में क्या बनेगा से बोलो लीट लकार में आते ईट पर... होगा लीट लकार में ईट होगा ना नहीं क्या सो तो क्या रूप बनेगा व्यापारी सते बोलो लोटे में क्यावनिया व्याप्रियतां बोलो व्याप्रियतां लभ्यं हम यत्नं व्याप्री एलो व्याप्रियंत हम ये कौन बोलता पर बोलो व्याप्रियतां व्याप्रियं का लभ्यं हम व्याप्रियस्व व्याप्रियं का यत्नं हम यत्नये व्याप्रिया लॉन्ग लौंग लकार क्या बनेगा <laughs> क्या क्या ये रुपये लेते में देख कर बोल दिया क्या बनेगा ऑटागे में नहीं होगा अट धातु को होता है ब्याह के पहले नहीं यहाँ भ्रम हो जाता है ब्याह के पहले अट कर देते हो तो गलत होता है और ब्याह प्रिय तो बनेगा क्या बनेगा अट कम होगा प्री के पहले ओ ब्याह आगे अप्रिय तो ब्याह को छोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा अप्रिय उसके पहले ब्याह मिल जाएगा सब, क्या बनेगा ब्याप्रिय तो आगे बोलो व्यापारी ये कौन बोलता है य था सुर से बोलो हाँ लंग हो गया में क्या बनेगा व्यापारी तो बोलो आता में क्या बनेगा ये आता था दो है य दो कहाँ से है यार्यूट का यह है और यहाँ ठीक यह है, है. आ, आगे असली में आशी में क्या माने लूट लोट ला कर हो गया ना असली में प्री है प्री शिष्ट गुणन नहीं होगा उच्चकी है क्या बनता है तो ब्याज जोड़ा करो बोलो व्यापृष्ट व्याप्री शिष्ट नहीं हम व्याप्रशिष्ट हाँ शिष्ट हाँ ठीक प्रिशिष्ट बोलो व्याप्री शिष्ट ब्याप्री नहीं एक रूप व्याप्री सीढ़ प्रीत के क्या माना ध्वे आगे लुंग लकार तो क्या रूप बनेगा तो जाएगा किस सूत्र से ब्याज जोड़ो क्या बनेगा व्याप्री तो आगे बोलो सौ ड्वम अगे लिंग लकारने में ईट होगा गुण होगा किस तसे क्या बनेगा व्यापरिष्यत बोलो प्रीति प्रीति सेवन अर्थ में इस संख्या बनेगा जूसते मैंने बोलो जूसते में मध्यम पुरुष से बोलो जूजू से तो सरली पुस्तक में मध्यम पुरुष क्या बनेगा जूजू शिष्य बोलो तो हाँ यहाँ डर लगता है ना धोम को देख कर जूस था तू इन्हों के क्या तू डर न क्या बोलो फिर मध्यम पुरुष से शुरू से जूजू शिष्य हम्म hmm. लीट हो गया लूट में क्या बनेगा धा तो सेट सेठ अठ मालूम है सेठ है तो पुगन तो गुण हो जाएगा क्या क्यारू बनेगा जोशीता क्या बनेगा हाँ बोलो जोशीता जो शिष्य थे हम्म हाँ यह को ये नहीं करना कुछ लोग बोलते हैं नम शिवाय नमस्त नये यह कोई ये करते बैकग्राउंड पड़ने वाले यह कोई ये करेंगे तो गलत होगा लोट लकार में क्या मानेगा जूसताम जुसेताम उत्तम पुरुष में जुसे लंग लकार मध्यम पुरुष बोलो अजुस मध्यम पुरुष में अजुस था विधिली में जुसे उत्तम पुरुष बोलो असली में जुस्यात मध्यम पुरुष बोलो हैं ये कौन हाँ जोस्या क्या विधि में आतंक बोला विधिरी में क्या बोला हाँ असली में बनी गया जो सश्य उठ तो इट जोशी शिष्ट जोशी गुणा नहीं होगा गुना होगा जो शिष्ट हाँ गुण गुण हो जाएगा शिचा वातावरण प्रसल होता है झलाद लिंग शिजी हो तो बनेगा जोशी शिष्ट हाँ बोलो लुंग लकार में आ जो सिच तो सिच कोई हो जाएगा और पुगंत गुण हो जाएगा जो अजो सिजो सी साम बोलो अजोशिष्ट अजो सी साताम एक अजोशी डम अजोशी सी लिंग में अजोशिष्यात क्या हो गया हैं लिंग लकैन में गोगुना होगा लिंग लकैन में नहीं क्या अच्छा गुना होगा नहीं नहीं इसमें गलत ठीक है ठीक है ठीक है एक सूत्र आगे है देखा है ए? ए? ये कौन है बीजेन है जूसा धातु है ना देखा देखो ये क्या है ये तो ओबीजी के लिए बीजे हाँ ये गलत दिया है तो गलत दिया है गलत है दिया है गुना होगा गुना होगा क्या सब में गलत दिया है कहाँ से ए, लूट लकार में भी कौन फिर लूट लकार में गुण क्या नहीं क्या ना लूट में नहीं क्या लीट नहीं किया, में नहीं किया और अशिल में नहीं किया गुण होगा फुगंध गुण होगा लूट में क्या बनेगा जो सीता क्या दिया पुस्तक में हाँ गलत है जो सीता जो शिष्यतः असली में जो शिशिष्ट अशल में क्या बनेगा जो शिष्ट लुंग लकार में अजोशिष्ट लिंग लकार में अजोशिष्यतः है ना सेठ है ईट नहीं होता तो लिंग सिंचा लिंग सिचा हास गुदान अनिटक्स होता है अनिट हो तो और लिंग सिचावातन प्रसल होता है झलादि हो तो ऐसे कीर्तन ही गुण हो जाएगा लिंग लकार में क्या बनेगा अजोशी श्यत बोलो अजो ओ ओ में की संज्ञा किस तरह है ई कार भी रहेगा बीज प्रायणायाम उत्पूर्व, पूर्व क्या बनेगा उद्विजते आगे बोलो उद्बीजते उद्विजे लेट में ल तो तो कर बीज है क्या बनेगा हैं? वो तो कर कर बोलो। बनेगा है लुटलकार में उत्वीज ता ईट हुआ ईट होने पर बीज को पुगन गुण होना चाहिए क्योंकि सूत्र गया बीज ईट विजय पर इधि प्रत्युत बध गित बध होने गुण नहीं होगा उद्विजिता मध्यम पुरुषों बोलो उद्विजिता साथे लिटल कर्मी उद्विजिष्यते बोलो लोट में उद्वीजता बोलो लौंग कैरे में ऑट होगा या आटा होगा ऑट आट होगा क्या बनेगा उदा बीजा तो सर ले दो और रहेगा उदा बीजा बोलो उदा विज उदा विजेता बिदली में ऑट होगा क्या बनेगा उद्वीज बोलो असले में यहाँ विजय से गीत बतवन से गुणा नहीं होगा बीजी शिष्ट उद्वीजी शिष्ट बनेगा क्या बनेगा होगा ना तो गुणा होगा ना नहीं प्रत्यंगिति किस हाँ बोलोजी हाँ धातु उद्वीज जो इनमें नहीं आता है ध्वमे क्या मानेगा उद्वीज से ध्व लुंगलकार में उद हाँ गीतों से गुणम नहीं उदीजिष्ट उदीजिष्ट आतामें बीजी साताम बोलो उद विजिष्ट उदीजी ढम स नहीं क्या बने ध्वे उदा बीजी ढम है इनंत अंग ध्वम प्रत्यय है ध्व को इट होता है ना ध्म का होता है क्या सीज के इट हुआ सीज का लोप हो गया तो अंग क्या रहा उधबी जी उधबी जी आगे ध्वम है उदबीजी ढम हो गया उत्तमपुर समय उधबी जी सी लिंग लकार में अटैगम होगा रूप क्या मानेगा उद बीजी सियात पुकंद गुण होगा ना नहीं।, नहीं क्यों नहीं हुआ बीज से कौन कौन गीत हुआ इर, इरादि प्रत्यय तो क्या मानेगा उद बीजी सत ये तो आदय सुधानी